षय उपस्थित किया था तो उस विषय में जिसको जो भी पूछना चाहे तो आज ओम जीवात्मा के कल्याण की कामना से युक्त परमात्मा का स्मरण करेंगे ओ... समवर्तताग्रे भूत पतिरेक आस सार पृथिवींद कस्मी दवाय विषा विधेम समुपस्थित ज्यासु बंधुओ मातृशक्ति कल विषय चल रहा था कि चित्त को हम किस रूप में लें उसका क्या स्वरूप है मैंने बात रखी थी कि चिति संज्ञा ने धातु से जो चित्त शब्द बना है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें जीवात्मा के संस्कार पाप पुण्य रूप और वासना रूप संस्कार रहा करते हैं वह पूरा चित्त जो भंडार है हमारा इकट्ठा किया हुआ वह परमात्मा के ज्ञान में सदा रहा करता है और वही उसका फल दिया करता है हमें तो इसमें कल जो प्रश्न आप लोगों ने उठाए थे उनका जितना उत्तर हो गया है उसके उससे अन्यत्र और कोई प्रश्न आपका है तो पूछ सकते हैं हाजी हाँ आप पूछिए जीवात्मा कर्म करने में जो स्वतंत्र है हम जो बोलते हैं और सिद्धांत के रूप में मानते हैं और बात से ही है क्योंकि तभी ये मनुष्य योनि हमारी सार्थक हो सकती है तो वहां पर क्योंकि कल एक बात यह भी साथ में रखी थी कि क्रिया पर अधिकार क्रिया करने का अधिकार केवल परमात्मा का होता है कारण उसमें दिया था मैंने कि क्रिया जिस पदार्थ में हो उस पदार्थ में क्रिया करने वाले कर्ता की उपस्थिति अनिवार्य है जिस द्रव्य में भी क्रिया होगी वो जीवात्मा भी उसमें शामिल है क्योंकि जीव भी अपने में स्वयं क्रिया नहीं कर सकता और परमात्मा सर्वदेशी है ही प्रत्येक कण में विद्यमान है इसलिए क्रिया केवल ईश्वर ही कर सकता है शरीर में हम जैसा प्रायः बोल देते हैं कि मैं क्रिया कर रहा हूं मैं हाथ उठा रहा हूं मैं चल रहा हूं पैर आगे बढ़ा रहा हूं तो व्यवहार में ऐसा बोल तो देते हैं लेकिन विचार करके देखिए कि जो जीव स्वयं अपने तक में क्रिया नहीं कर सकता वो शरीर के किसी अंग में कैसे क्रिया कर लेगा और जब क्रिया नहीं कर सकता तो फिर हम कर्म करना कहेंगे किसको तो कर्म जैसा कि मंत्र में मैंने कहा था वयुन शब्द जो आया था अग्नि ने सुपथा मंत्र में तो वयोन शब्द का अर्थ ही यही है प्रज्ञा जो मुख्य अर्थ है उसका और कर्म और अर्थ भी जो उसका लिया गया है वो स्थान परिवर्तन रूपी कर्म नहीं है क्योंकि वो जीव के द्वारा होना संभव ही नहीं है वहां केवल मात्र जो हमारी भावनाएं उठती हैं जो विचार जिसको हम बोला करते हैं जो विचार शक्ति परमात्मा ने हमें दी है तो उसी के आधार पर हमारा कर्म प्रारंभ होता है वहां से और उसके अनुरूप हमारे विचारों के अनुरूप जैसे मैंने विचार किया मैं हाथ उठाऊंगा अब हाथ मैं तो नहीं उठा सकता यदि मैं हाथ उठाने में समर्थ होता तो इसका अर्थ है कि शरीर के प्रत्येक कण में मैं क्रिया कर सकता हूं वो भी संभव होना चाहिए फिर लेकिन आप देखें कहीं हमारी चोट लग जाए रक्त बाहर निकल रहा है और शरीर के प्रत्येक कण में क्रिया करने का हमारा पूरा अधिकार है तो हम रक्त को रोक सकते हैं अंदर ही अंदर हम क्यों बाहर निकलने दें उसके लिए लेकिन नहीं कर पाते वृद्धावस्था आती है बाल सफेद होने लगते हैं चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं ये सारे कार्य सब हो रहे हैं और हम विवशता से न चाहते हुए भी इन सारी घटनाओं को देख रहे हैं लेश मात्र भी हमारा कोई अधिकार नहीं है उस क्रिया पर जो संपन्न हो रही है कि हम उसको अंदर से रोक लें है जहां भी जितने रक्त की आवश्यकता है वहां पहुंचा दें तो कहीं पर भी आप देखेंगे कि क्रिया जीवात्मा नहीं कर सकता तो विचारों के अनुरूप हमने विचार किया हाथ उठाने का ईश्वर ने उसके अनुसार क्रिया की और वही हमारा कर्म बनता है यह लगवाता कि सामान्य क्रियाओं से तो कोई कर्माशय नहीं बनेगा लेकिन विशेष चेष्टाएं जो हमारी होती हैं उससे हमारा कर्म बनता है और उसी के अनुसार हमें उसका फल मिलता है तो विचारों से ही सारे कर्मों की उत्पत्ति हुआ करती है स्थान परिवर्तन वाला जो क्रिया है जिसको हम बोलते हैं कर्म के रूप में वो कर्म जीवात्मा नहीं कर सकता कोई संतुष्टि हुई आपको ओ, हाँ जी ऐसे जीवात्मा कोई क्रिया नहीं कर सकता तो वेद में आया वेद का कथन है जी जी जी हाँ न लिप्यते नरे जी उन्हीं जी तो नहीं तो आपने जो न कर्म में कर्म आया कर्वन्नवेह कर्माणी में कर्म आया क्रतु का भी अर्थ कर्म है उन सारे कर्मों का वही उनका भी अर्थ कर्म है उसी कर्म का अर्थ की यहाँ पर बात हो रही है कि उस कर्म शब्द से हम क्या लें स्थान परिवर्तन स्थान परिवर्तन आप समझ ही रहे होंगे कि एक पदार्थ मैंने उठा के यहां से यहाँ रख दिया ये स्थान परिवर्तन बोलते हैं इसके लिए स्थानांतरण कह दीजिए तो ये क्रिया जीव नहीं कर सकता यह उस कर्म का अर्थ नहीं है कर्म का वही तात्पर्य है कि हम जैसे अपने भाव विचार उठाते हैं, हैं? जिसको हम मानसिक कर्म के रूप में कह सकते हैं प्रारंभ में वो बाद में फिर वाचनिक और शारीरिक क्रिया के रूप में ही बदलता है लेकिन वहां पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा जैसे मैं बोल रहा हूं शब्द का उच्चारण कर रहा हूं जिह्वा भी हिल रही है और मैंने कल उदाहरण भी दिया था कि कोई मान लीजिए हकलाता है वो ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता तो क्या वो ऐसा चाह रहा है कि मैं ठीक प्रकार से उच्चारण न कर पाऊं बहुत अभिलाषा है उसकी भी कि मैं एक एक शब्द को स्पष्ट बोलू कभी कभी बड़ी ग्लानी भी होती है समाज में जब वो बोलता है और न बोल पाए तो ऐसी तो अवस्थाएं आती हैं लेकिन वहां हम देखते हैं कि वो लेश मात्र भी अपनी जिहवा पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है कारण कि क्रिया पर हमारा अधिकार नहीं है आप कहीं पर भी घटाकर देख लीजिए मुझे तो अब तक ऐसा नहीं लगा कि शायद जीव कहीं किसी वस्तु में क्रिया कर पाए और आप उहा तर्क से विचार कर लीजिए कि क्रिया जीव कर कैसे पाएगा जबकि वह एक देशी है और एक देशी पदार्थ एक देशी भी कैसा परमाणु से भी हम सूक्ष्म बोलते हैं उसके लिए ये देवी उपमा देने के लिए कोई तत्व ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी उपमाएं ऋषियों ने दी हैं कि बालाग्र शतभाग से शतभाग भागो जीव स विज्ञे लेकिन ये उपमाएं भी समझाने के लिए हैं क्योंकि हम बाल के अग्रभाग से या उसके भी बहुत सारे टुकड़े कर ले तब भी वो पदार्थ वो कर्ण साकार ही होगा ऐसा साकार तो जीव नहीं है लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से हमारे सामने परमाणु के अतिरिक्त तो और कोई पदार्थ है ही नहीं जिसे हम दृष्टांत देंगे उदाहरण देंगे तो समझा दिया गया है उससे लेकिन जीव परमाणु से भी सूक्ष्म और परमाणु से भी सूक्ष्म जीव किसी एक परमाणु में भी क्रिया करने में समर्थ नहीं हो सकता जी। जी। और से। जी। तो जीव और तो तो को केवल मानसिक पाप क्योंकि समर्थ नहीं है देखो एक सूत्र सांख दर्शन में आपने पढ़ा होगा दर्शन के तो आप सब लोग जानते हैं ही महर्षि कपिल ने कहा है कि अहंकारह करता न पुरुष हम क्योंकि अहंकार अपना साथ में जोड़ लेते हैं कि मैं बोल रहा हूं ठीक है न ये ठीक है कि विचार ही हम कर पाएंगे जेहवा को नहीं हिला पाएंगे लेकिन जेहवा के हिलाने की क्रिया जो ईश्वर ने की है उसमें हमने अपना अहंकार और उससे क्या हुआ कि हम कर्ता बन गए कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी बनेंगे और अहंकार को हटा देते हैं हम जब जब तत्व तो ज्ञान की स्थिति आती है अहंकार हमारा हट जाता है कार्य सारे ही वैसे होते रहेंगे लेकिन अब कोई भी कर्म हमारे खाते में नहीं लिखा जाएगा तो अहंकार के कारण से हम हर कर्म को अपना किया हुआ मान लेते हैं वहीं हमसे भूल हो जाती है तो ज्ञान के स्तर पर ही रहेगा ना जी तो जो शारीरिक कर्म और जो वाचनिक दो जो मैं कह रहा हूं, ये दो तो फिर जीवात्मा के नहीं हो जीवात्मा के कर्म नहीं कहे जा सकते क्योंकि तो ईश्वर तो कर रहा हूं ईश्वर कर रहा है और मान किसने लिया जीवात्मा ने कि मैं कर रहा हूं और ऐसा प्रायः हम लोग व्यवहार में करते हैं सब ऐसे ही हैं लेकिन जब वास्तविक स्थिति का पता लगता है तो लगता है मैं तो अब तक धोखे में ही रहा है? मैं अपना मान के अपना अहंकार कर कर के जट में ही अपने कर्माशय को बढ़ाता रहा और करने वाला कोई और ही था लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है साथ कि जैसे मैंने कहा कि हम विचार करते हैं क्रिया परमात्मा करता है लेकिन यहां पर भी ये बात साथ में रहती है कि विचारों के अनुरूप सारी क्रियाएं संपन्न नहीं होती कुछ क्रियाएं तो केवल परमात्मा के अधिकार में ही हैं जैसे हमने भोजन कर लिया हजम हम नहीं कर पाएंगे अब सारा कार्य वही कर रहा है सारे शरीर की धातुएं बन रही हैं रसाद रक्तम ततो मानसम मानसान मेद प्रजाते मेद सोस्थी तत्व मज्जा मज जाया हा। शुक्र संभव है में बन रही है लेकिन हम कहीं कोई परिवर्तन नहीं कर सकते कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि हम विचार करते हैं उसके अनुरूप परमात्मा करता है लेकिन यहां पर भी हमारे भोगों के कर्माशय के अनुरूप हर क्रिया जैसे जैसे मैंने कहा कि पैरालिसिस हो जाए शरीर के अंगों में तो हमारे इच्छा के अनुरूप अब परमात्मा को क्रिया नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा कर्माशय उस तरह का नहीं है किससे करता है? स्वयं से आत्मा जो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति जीवात्मा की अपनी है जो कि इसकी स्वाभाविक शक्ति है उस ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति से मनुष्य के शरीर में आकर के जितना जितना नैमित्त ज्ञान यह ग्रहण करता जाता है उतनी ही उतनी इसकी विचार शक्ति बढ़ती जाती है अगर हम गलत ज्ञान ग्रहण करेंगे अविद्या अधिक रहेगी हम वैसा विचार करेंगे तत्व ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं जब तो विचार शक्ति हमारी वैसी उठेगी तो ये अपने अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर है हाँ जी। दर्शन में आया कि कर्मा जो जी। कर्म शब्द का तो अर्थ वहां भी ऐसा ही करेंगे और रही बात शुक्ल और कृष्ण की तो वो तो सब जानते ही हैं आप कि जहां हम पाप कर्म को बोलते हैं वो कृष्ण हो गया पुण्य कर्म को शुक्ल बोलते हैं हाँ जीवात्मा के लिए ही है वो लेकिन वहां वही बात है कि स्थान परिवर्तन जो है बात वो नहीं घट पाएगी उसमें करने में और शक्ति से ही ईश्वर की तो शक्ति के बिना जीव कुछ कर ही नहीं सकता विचार भी नहीं कर सकता ये बिना उसकी शक्ति के दो। ऐसे भी करता। तो हाँ तो स्वतंत्रता इसको इस मनुष्य के शरीर में आकर के ही दे, देता है परमात्मा क्योंकि यही जीव जब अन्य योनियों पहुंचेगा तो जीव तो वही है जीव के स्वरूप में तो कोई अंतर आया नहीं चाहे किसी योनि में जाए जीव वही रहेगा लेकिन वहां पर परमात्मा विचार शक्ति उद्बुद्ध नहीं करेगा इसलिए वहां नहीं कहा करते हैं हम प्रकृतिर महान महत उत्पन्न हो गया वहां नहीं होता उत्पन्न यहीं पर आकर के सारी बातें घटेंगी ये क्योंकि यहां परमात्मा उसकी विचार शक्ति को उद्बुद्ध करता है बनाता नहीं है बनता तो कुछ भी नहीं है ये तो पक्का सिद्धांत है हर जगह प्रकटीकरण ही हो रहा है हर बात का तो यहां पर भी जो उसके विचार करने की जानने की शक्ति है वो इस योनी में मनुष्य योनि में आकर के परमात्मा उसको उभारता है इसलिए कि अब यहां पर विचार करने की शक्ति जो परमात्मा ने उसकी उभार दी तो नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर वो अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है इसी दृष्टि से ये स्वतंत्र है और वैसा ही हम सोचते हैं जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है अपने कर्माशय के अनुसार उसकी बुद्धि ऐसी हो गई अब वहां पर मनुष्य योनि में आने पर भी विचार शक्ति उसकी उद्बुद्ध नहीं कर रहा है ईश्वर तो वो नहीं सोच पाएगा ढंग से ऐसे ही अन्य योनियों में होता है हाँ जी आप बोलिए कल भी शायद कुछ पूछ रही थी से अपने से छोड़ा सकते हैं। जैसे नहीं रही हम जब ये समझ लेते हैं कि हम क्या क्या करते हैं और ईश्वर हमारे साथ क्या क्या करता है ये दो बातें हैं हम क्या क्या करते हैं या क्या क्या कर सकते हैं और ईश्वर की भूमिका हमारे साथ में क्या क्या होती है जब ये पूरा रहस्य खुल जाता है उस अवस्था में हमारा कर्तृत्व हमारा कर्तापना नहीं रहा करता और जब तक ये रहस्य नहीं खुलेगा तब तक हम स्वयं को ही कर्ता मानते चलते रहेंगे ऐसे ही ये सारे शास्त्र सब उसी के लिए हैं ये मनुष्य का जीवन ये सारा समय ये सारी साधना सब उसी के लिए है अब वो बात अलग रही है हमारे पीछे के संस्कार कैसे हमने इकट्ठे किए हैं क्या हमारी वो सहायता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हैं? पीछे हमने अच्छे इकट्ठे किए हैं सहायता जल्दी हो जाती है हमारी और पीछे हमने ऐसे नहीं बनाए हैं संस्कार तो यहां अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा लेकिन ये तो निश्चित है कि ना तो हम सदा से बंधन में हैं और ना सदा मुक्त रहेंगे अगर वर्तमान में बंधन में है तो निश्चित है कि इससे पहले हम मुक्ति में थे तो मुक्ति का तो आनंद अनंत बार हम सब भोग करके आए हैं और आगे भी अनंत बार हमें फिर मिलेगा अब कौन कितनी शीघ्रता से उसको प्राप्त कर लेता है ये अपने अपने पुरुषार्थ के ज्ञान के ऊपर निर्भर है हाँ जी से जी इसका ईश्वर तो देखता है और जीव का जी तो वहां जो ईश्वर का देखना कहा गया है वो देखने में ही सारा रहस्य भरा हुआ है देखिए हम मंत्र बोलते हैं हिरण्य गर्भ वाला कि सदाधार पृथ्वी प्रत्येक तीनों लोकों के प्रत्येक पदार्थ को ईश्वर धारण किए हुए है धारण का अर्थ उसकी पकड़ में है तो सारी क्रियाएं उसके अधिकार में आ चुकी हैं वहां से तो आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए इसमें कि प्रत्येक पदार्थ को वो धारण किए हुए है और धारण सदा ही किए हुए है ऐसा नहीं जैसे कुंभकार जो है घड़ा बना रहा है और बनाने के बाद घड़े से अलग हो जाता है घड़ा कहीं पहुंच गया कोई ले गया खरीद करके कुंभकार तो उसके साथ में नहीं है लेकिन परमात्मा ने संसार रूपी घड़ा जो बनाया है ये घड़ा बना करके वो उससे अलग नहीं रहता वो घड़े नहीं है घड़े के साथ साथ रहता है उसको धारण भी किए हुए है इसलिए ईश्वर का देखना उस देखने में ही सब कुछ समाविष्ट है वो क्या देख रहा है और जीव संसार के फल को चख रहा है ये उसका तात्पर्य है मंत्र का वहां देखने से तात्पर्य नहीं क्या कल अलग बैठकर के देख रहा है और जीवात्मा सारी क्रियाएं कर रहा है यह तो संभव नहीं हो पाएगा उसके देखने में ही सब कुछ है यानी जीव क्या क्या सोच रहा है कैसे उसके साथ मुझे क्रिया करनी है उसके अनुरूप उसका पूरा ज्ञान सदा उसको रहा करता है मान रहे हैं केवल देख रहा है तो क्या उसको जान भी लीजिए मानने के साथ साथ <laughs> जी और भी है और दो दो दो दो दो दो। उसमें अभी शब्द आ रहा है अभिचाकशीती और अभी का अर्थ हम लोग क्या करते हैं अभित चार ओर से ओ आप में से इधर किसी ने हाथ उठाया था हाँ आप बोलिए जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है जी उसके साथ में दूसरा व्यक्ति वो उसका सहयोग कर रहा है लेकिन उसमें दंड तो ले तो दिया था जी। तो, इस तरह हम कोई काम करे थी, तो उसमें भी क्रिया देते साथ हाँ साथ, तो जी इस ईश्वर को भी दंड मिलना चाहिए तो तो देखिए ऐसा है परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर दे करके लावारिस नहीं छोड़ दिया उसने क्योंकि यह संसार जीव के कल्याण के लिए दिया उसने तो जीव कल्याण किस किस प्रकार से कर सकता है इसका इसकी संभावना कैसे पूरी हो पाएगी उसकी भी सारी व्यवस्थाएं उसने कर दी देखो ना आंख बनाने से पहले सूर्य बना दिया कि नहीं पहले आंख बनी या सूर्य बना आप प्रत्येक स्थान पर ऐसे घटा के देख लीजिए तो जीव के लिए भी वेद रूपी सूर्य उसने मनुष्य की उत्पत्ति से पहले ही बना करके दे दिया मनुष्य उत्पत्ति का तात्पर्य उन अन्य ऋषियों के बाद में जो अन्य मनुष्य आए सामान्य मनुष्य तो उन चार ऋषियों के द्वारा ज्ञान का प्रकाश उसने पहले ही दे दिया अब उसके ज्ञान के प्रकाश को हम ग्रहण नहीं करें उसके आदेश में नहीं चलें उसकी आज्ञा के अनुकूल अपने जीवन को न चलाएं तो ये तो हमारा दोष कहलाएगा उसका दोष नहीं है क्योंकि हमें क्या सोचना है ये भी वो साथ में निर्देश कर रहा है कि तुम ऐसे सोचो देखो ना वेद मंत्रों में कितनी सारी प्रार्थनाएं भरी हुई हैं है? जीवात्मा को सिखा रहा है परमात्मा कि तू मुझसे कैसे प्रार्थना करेगा कैसे तुझे प्रार्थना करनी चाहिए तो सिखा भी रहा है जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बोलो तुम हमसे कोई चीज मांगो तो हम भी हमें भी परमात्मा सिखा रहा है ऐसे ही जो सिखाने के बाद हम नहीं सीखते हैं ये हमारा दोष है इसलिए हमारे लिए क्या विचार करना चाहिए वो भी सारे निर्देश उसने वेदों में दे दिए हैं जी तो ऐसा हो गया जैसे कोई को सह, सहायता भी करें तो देखो अगर माता पिता ने या परमात्मा कोई ले लें परमात्मा ने जीवात्मा को सिखाया और सिखाने के बाद भी उसकी आज्ञा वो न माने और आज्ञा न मानने पर कोई गलत विचार अंदर उठा रहा है जीव और उसके अनुरूप परमात्मा उस विचार को उसके वहीं दबा दे उसके अनुसार क्रिया न करे तो जीव परतंत्र हुआ या कि स्वतंत्र जैसे है। किसी अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया खूब पूरा परिश्रम किया परीक्षा का समय आया अब बच्चे परीक्षा दे रहे हैं अध्यापक उनका निरीक्षण कर रहे हैं अध्यापक ने देखा कि एक बच्चा जो है कॉपी में गलत लिख रहा है क्या अध्यापक उसको रोकेगा नहीं रोकेगा क्यों क्योंकि सिखाते समय उसने कोई कमी नहीं रखी थी और अब जैसा बच्चा लिखेगा उसके अनुसार वो नंबर पाएगा और वहां पर भी अध्यापक उसको यदि रोक लेता है तो परीक्षा के जो अंक मिलेंगे वो उस बच्चे के कहलाएंगे उसकी योग्यता का निर्धारण हो पाएगा उससे नहीं हो पाएगा इसलिए ईश्वर ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है जीव के कल्याण के लिए हम उसकी व्यवस्थाओं को जब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक उसकी आज्ञाओं को समझ नहीं पाते हैं तब तक हमसे भूलें होती हैं और जो उसके निर्देशों को आज्ञाओं को समझ लेता है उसकी सारी व्यवस्था को पकड़ लेता है उससे फिर भूल नहीं होती इसमें भी वही है। क्या परीक्षा तो कोई भी दृष्टान्त तो कोई भी उदाहरण पूरा पूरा नहीं घटा करता है क्योंकि यहां अध्यापक परमात्मा नहीं है जैसे पर जो होता। आ, जिसने सहयोग किया हा ये सब मनुष्यों को ध्यान दे रहे हैं ना मनुष्यों में तो ये कमियां आएंगी तो क्योंकि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अंदर व्यापक नहीं है और परमात्मा हमारे अंदर व्यापक, व्यापक, व्यापक है इसलिए दृष्टांत ऐसे नहीं घट पाएंगे पूरे पूरे ये ईश्वर समानता हम किससे मिला सकते हैं बताइए क्योंकि हम जैसे उदाहरण आप जो दे रहे हैं वहां पर क्रियाएं जो शरीर में हो रही हैं जो बच्चा गलत लिख रहा है वहां भी क्रिया परमात्मा ही कर रहा है अध्यापक नहीं कर रहा है वो वो तो वहां भी वही बात होगी क्योंकि अध्यापक बच्चे की क्रिया नहीं कर सकता वो क्रिया परमात्मा ही कर रहा है वहां पर लेकिन उतने अंश में देखें आपके अध्यापक को पता होने पर भी इतने अंश में ले लीजिए उदाहरण के लिए आप कि अध्यापक को पता होने पर भी वो उसको रोक नहीं रहा है इतना ही कर सकता है अध्यापक और कुछ नहीं कर सकता वो रोक सकता है उसके लिए लेकिन नहीं रोक रहा है लेकिन क्रिया तो अध्यापक उसके अंदर कर ही नहीं पाएगा बच्चे के अंदर कोई भी, को भी, भी चाहता है और उसके गलत कार्य करने में वो सहयोग भी दे रहा है तो तो यदि वो सहयोग न दे तो हमारे कर्म की स्वतंत्रता कहां रहेगी यदि परमात्मा गलत कार्य की शिक्षा देने के बाद के गलत कार्य नहीं करना चाहिए ये शिक्षा देने के बाद भी अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और उसको वहीं रोक दे ठीक है ना तो कहां रही हमारी स्वतंत्रता उसमें सहयोग देना सहयोग अगर नहीं देंगे परमात्मा अगर सहयोग नहीं देगा अगर माता पिता बच्चे का हाथ पकड़ करके चलना नहीं सिखाएंगे बच्चा नहीं चल सकता और ये जीव तो इतना छोटा बच्चा है कि वहां तो चलो ठीक है बच्चा चलना सीख गया चल रहा है अकेले ये तो अकेले कभी चल ही नहीं सकता ये तो हर समय बच्चा ही रहता है परमात्मा के सामने और हमेशा परमात्मा इसका हाथ पकड़ता है सिखाता भी हाथ भी पकड़ता है सब काम करवा रहा है वो आया था जब बच्चे को चलाना ठीक-ठीक ठीक सिखा रहे हाँ। चीज सिखाई उसके गलत कार्य में भी हम सहयोग कर रहे तो की गलत कार्य में सहयोग तब कहा जाएगा जब परमात्मा उसके विचारों में भी प्रेरणा दे रहा है कि तुम तो ऐसे कार्य करो जबकि महर्षिदान ने स्पष्ट लिखा है कि हमारे अंदर जब भी कोई पवित्र कर्म करने की भावनाएं उठती है हम विचार बनाते हैं अपने तो से निर्भयता उत्साह प्रसन्नता ये भाव कौन जगा रहा है वही परमात्मा और जब भी कोई अधर्म करने का पाप का विचार उठता है तो अंदर से शंका भी हो रही है लज्जा भी हो रही है भी लग रहा है ये भाव कौन उठा रहा है वही तो ये लगातार हमारे लिए शिक्षा दे रहा है बचाने का प्रयास कर रहा है और फिर भी हम नहीं बच पाते हम उसके संकेतों को समझ नहीं पाते कारण की हमने अपने अंतकरण को बहुत गंदा बना लिया धुंधला कर लिया उसके संकेतों को सिग्नल्स को हम पकड़ नहीं पाते और हम भूल कर बैठते हैं इसलिए उसने अपनी ओर से इतनी तगड़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं कि अगर जरासी भी हम उसके बातों को निर्देशों को समझ लें तो बड़ी सरलता से हम उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं और अगर हमारी अवनति हो रही है इसका अर्थ हम बहुत ही मूर्खता से कार्य कर रहे हैं अपना क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु सृष्टि की प्रत्येक घटना हमें हमारे कल्याण की ओर ही संकेत दे रही है हमें उसी की शिक्षा दे रही है क्योंकि सृष्टि की रचना ही उस सर्वनियंता सर्वज्ञ परमात्मा की है इसलिए हमें बहुत सावधानी से प्रत्येक कार्य करना चाहिए अपना संविधान बना के हम उसको करने उसका सहयोग करें स्थिति वही दोस्त संविधान बनाने वाले मनुष्य संविधान का पालन करने वाले मनुष्य और कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अंदर व्यापक नहीं और कोई किसी के कर्म का फल देने वाला नहीं तो ये उदाहरण या कैसे घट जाएंगे आपके अनुसार यही तो होना चाहिए कि जब भी कोई हमारे अंदर गलत विचार उठे ईश्वर उसको रोक दे तो फिर आप स्वतंत्रता का कैसे व्यवस्था करेंगे उसकी तो रोकता है जी नहीं नहीं? हाँ ईश्वर रोक दे या आपकी कथन अनुसार रोक देना। आप यही तो चाह रहे हैं कि ईश्वर को रोक देना चाहिए उस समय नहीं, नहीं वो नहीं, तो, तो। मैं आपके प्रश्नों को समझा नहीं फिर तो जीवात्मा स्वतंत्र है रोकेगा नहीं? जीवात्मा स्वतंत्र है अच्छे में रोकेगा ना रोकेगा न अच्छे में रोकेगा हाँ ठीक फिर तो स्वतंत्र है करने, आगे करने, आगे करने में आएगा तो तो कि वो अच्छे गलत करने में उसके साथ सहयोग करे तो साथ में ईश्वर के विचार नहीं गलत करने में सहयोग कौन सा करे क्रिया वाला तो क्रियावाला अगर सहयोग नहीं करेगा तो जीव का कार्य संपन्न कैसे होगा जैसे मान लीजिए कोई चोर चोरी करने का उसने विचार किया ठीक है अब चोरी करने का विचार किया तो जिस घर में जाकर के चोरी करनी है तो वहां से उठेगा भी पैरों को आगे बढ़ाएगा और यह क्रिया जीव कर नहीं सकता परमात्मा भी करे नहीं तो वो चोरी कर पाएगा नहीं एक एक इसी बात पे एक पे थोड़ी देर है ना क्योंकि जब तक क्रियाएं परमात्मा हमारी नहीं करेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन हमें करना क्या है ये शिक्षा उसने हमें दे ही दी पहले से, तो दो से दो रहे हैं? तो सब दो सारे व्यवहार से दोष कहाँ दोष आ रहा है तो नहीं दंड तो देते हैं परमात्मा भी दंड दे रहा है गलत कार्य करवाएगा भी उसका उसके विचारों के अनुसार क्रिया भी करेगा और बाद में उसको दंड भी देगा कि तूने मेरी वेद की आज्ञा के अनुसार अपने विचार क्यों नहीं बनाए उसको दंड भी मिलेगा और मिल रहा है दंड हाँ आप कुछ पूछ रहे थे? वेद दे में में आया है कि में जी सब आया जी ये किसके लिए है सभी में तो जीवात्मा के लिए जीवात्मा के लिए हैत्मा ही का नहीं कार्य से आपने वही स्थान प्रवर्तन ले लिया शायद वही भूल हो रही है बस स्थान प्रवर्तन जीव नहीं कर सकता कृतम् दक्षिणा हस्ते क्योंकि ईश्वर के निर्देश के अनुसार उसके विचार सारे अपने उठा रहा है वो ने? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो उसकी जय तो उसके हाथ में है ही हाथ का तात्पर्य समीप में उसके अंदर वहां हाथ का अर्थ ये हाथ नहीं लेंगे क्योंकि ये हाथ तो जीव का है नहीं हाथ तो शरीर का अंग है ये हाँ तो उसी अर्थ प्रकार से अर्थ करेंगे कि कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहित स्पष्ट बात है ये हाँ जी जी। okay. तो को जोड़ लेते तो जी नहीं, नहीं जोड़ता तो क्रिया नहीं, तो तो नहीं कर जी अहंकार को उसने स्वयं जोड़ लिया जिससे तो तो तो जी ये हाँ, अहंकार की जोड़ने की बात है तो अहंकार जीव कब नहीं जोड़ता है यह अवस्था उसकी तब आती है जब सारे रहस्यों को समझ चुका होता है और उस अवस्था में जो सूत्र भी आपने बोला था कर्मा शुक्ला कृष्णम तो वह अवस्था वो पहुंचती है फिर उसकी कि अशुक्ल अकृष्ण दोनों से हट चुका है वो तब उसके सारे कर्म जो भी कार्य संसार में होगा उसके द्वारा वो वही होगा जो ईश्वर के द्वारा निर्दिष्ट है ईश्वर से उस समय उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है उससे पहले तो हमारा अहंकार चलता रहेगा क्योंकि हमारी ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति अभी उतनी नहीं हो पाई है तो उस अवस्था में जा के तो कोई समस्या रहे ही नहीं हम रूप से समझ चुके होंगे कि वास्तव में ये सब कुछ पहली क्या इसका रहस्य है ये सब जान चुके होंगे तो जीकार तो तो से रही आपने हां। हाँ क्रिया से तो ई करता रहेगा जब जी तो जोड़ा है बिना क्रिया के अहंकार नहीं जोड़ सकता बिना क्रिया के क्रिया से यहां क्या संबंध अहंकार का हाँ प्रयत्न वही है सोचने का नहीं, सोचने एक तो बात की परिभाषा रखनी पड़ेगी जी जी उसके बाद और तो जीव का स्वरूप मैंने पहले बताया कि सूक्ष्म है ये परमाणु से भी वो ठीक है हाँ तो प्रयत्न का अर्थ स्थान परिवर्तन नहीं होता हाँ ठीक है, है। गति के तीन अर्थ होते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति हाँ वो वो मुक, उसमें मुक्ति काल में हाँ की जी नहीं तो शरीर का माध्यम क्यों ले लिया फिर आपने निकल जाए कहीं स्वयं अपने आप इतनी इच्छा से शरीर वहीं रह जाएगा थोड़ी देर के लिए हाँ नहीं कर सकता ना हाँ तो ईश्वर का सहयोग आपने स्वीकार किया ना जी जी जी जी मुक्ति में गति संसार।, संसार में गति करने में परमात्मा का सहयोग नहीं होता इसकी स्वाभाविक एक लक्षण गति करने का है गति कैसे कर लेगा ये जीवात्मा का लक्षण है जीवात्मा का लक्षण गति है तो गति का अर्थ ज्ञान भी तो है, है गति कर कैसे लेगा आप ये तो विचार कीजिए कि एक देशी जीव अनेक परमाणुओं के संगठन जो शरीर है हमारा पूरा इसको कैसे हिला सकता है यह आप ये देखें पहले कि जीव परमाणु से बड़ा है या छोटा है छोटा है।, है तो छोटा जीव अपने से बड़े पदार्थ में कैसे उसको हिला सकता है वो तो ठीक है कि मैंने पहले ही कहा था कि हम दृष्टांत किसी और चीज का दे नहीं पाएंगे हमारे सामने सूक्ष्म पदार्थ अणुरूप में परमाणु ही सामने आता है तो उसी के द्वारा समझाने का प्रयास किया करते हैं क्योंकि परमाणु भी साकार ही होता है जबकि जीव निराकार है फिर भी हम दृष्टांत के रूप में उसको ले रहे हैं लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से क्योंकि क्रिया जिस पदार्थ में भी होगी उसमें कर्ता की उपस्थिति अनिवार्य है बिना कर्ता के उपस्थित होते हुए क्रिया संपन्न नहीं हो सकती और जड़ पदार्थ में स्वयं क्रिया नहीं होती ये भी सिद्धांत है हाँ जी जी हा प्राप्ति करता है तो हाँ तो प्राप्ति करता है से आप ये न ले लें कि ये स्थान परिवर्तन का कार्य करके प्राप्ति कर रहा है क्योंकि ईश्वर का सहयोग सदा साथ में चल रहा है इसके उसी के आधार पर प्राप्ति शब्द चरितार्थ होगा क्योंकि जब तक हम ये ना सिद्ध कर लें कि जीव एक अणु में भी क्रिया कर सकता है जब तक यह ना सिद्ध कर लें तब तक ये पूरे शरीर में गति वाली बात वो संपन्न नहीं हो पाएगी तो संगति लगाइए थोड़ा सा गति का अर्थ अगर हम स्थान परिवर्तन ले लेंगे तो ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि जिस पदार्थ में गति कर रहा है जीव उसमें उपस्थित ही नहीं है वो तो कैसे गति कर लेगा है ना शरीर। है जी शरीर में, शरीर में उपस्थित शरीर में पूरे में या किसी एक स्थान पर है ना तो पूरा शरीर तो नहीं है जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं हाथ में हूं उपस्थित देखिए सामर्थ शब्द बोला आपने शब्द बदल लाए ना थोड़े थोड़े तो सामर्थ्य का अर्थ क्या हुआ समर्थ का कर्म समर्थ कौन है समर्थ कैसे कहते हैं जो अर्थ के संगत हो अर्थ से जुड़ा हुआ हो अर्थ सारे ही पदार्थ अर्थ अर्थी ही है सब तो समर्थ केवल ईश्वर है और ईश्वर की समर्थता से हम जब युक्त होते हैं तब बोलते हैं हम जीव की सामर्थ्य क्योंकि जीव समर्थ कहां है जीव केवल परमात्मा से संगत है क्योंकि परमात्मा उसके अंदर व्यापक है लेकिन प्रत्येक पदार्थ से जीव युक्त तो हो ऐसा नहीं होता अच्छा तो तो तो तो तो तो तो तो हां स्थान परिवर्तन इसलिए कि जिस पदार्थ का स्थान परिवर्तन होगा उसमें जीव उपस्थित नहीं है जितने में स्थान परिवर्तन होगा उतने में जैसे मैंने हाथ हिलाया तो मैं हाथ में व्यापक नहीं हूं प्रत्येक कोशिका में मैं व्यापक नहीं हूं तो नहीं हिला सकता मैं और हिला सकता तो फिर आप शरीर के प्रत्येक कण में मानेंगे फिर तो गति केवल हाथ की बात नहीं है फिर तो मान लीजिए किसी ने अधिक भोजन कर लिया पेट में दर्द होने लगा परेशानी हो रही है हजम नहीं हो पा रहा है गोली खा करके हजम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं अरे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अवयव में हम क्रिया करने में समर्थ हैं तो जो भोजन हमने किया उसके अणुओं का शीघ्रता से विभाजन करके उनका विघटन करके और हजम कर लें उसके लिए दर्द बंद हो जाएगा कहीं रक्त निकल रहा है मैंने कहा था हम उसको रोक ले अंदर ही अंदर क्यों दवाई लेते हैं क्यों पट्टी बांधते हैं कहीं घाव हो गया है तो शीघ्रता से हम जो शरीर के जो मांस के कण हैं या व्यक्ति के कर्ण है वहां शीघ्रता से अंदर ही अंदर पहुंचा दे हैं, घाव जल्दी भर जाएगा कहीं पर भी आप देख लेंगे सर्वत्र आपको विवशता दिखाई देगी कि क्रिया हम नहीं कर पाते हैं अब जहां परमात्मा जिन क्रियाओं हमारा सहयोग कर रहा है वहां हम भ्रांति अपनी मान लेते हैं तो ये क्रियाएं हम कर रहे हैं जी दूसरे प्राणी नहीं मनुष्य है जी तो दूसरे प्राणी स्वतंत्र देते ही स्वतंत्रता देती है जैसे मनुष्य स्वतंत्रता है मनुष्य भी, भी है वो थोड़ा सा एक बने हुए स्वतंत्रता पूरी स्वतंत्रता दूसरे प्राणियों में केवल मात्र विचार शक्ति का अभाव होता है जैसे किसी बंदर ने किसी बच्चे से रोटी छीन ली और छीन करके दीवार पर बैठ करके खा रहा है रोटी बच्चा चीखने लगा रो रहा है और बंदर देख भी रहा है इस बच्चे को रो रहा है लेकिन उस बंदर के अंदर यह पछतावा ये विचार शक्ति जो उत्पन्न अंदर से कि ये मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा बच्चा बड़ा दुखी हो रहा है ये मैंने गलत काम कर लिया वो चाहे बंदर बच्चा हो छोटा बंदर हो या बुढा हो गया हो रोटी छीनते छीनते काफी आयु उसकी हो गई हो काम तब भी वही करेगा वो लेकिन मनुष्य के अंदर करुणा है दया है ये सब क्यों है विचार शक्ति है इसलिए तो अन्य प्राणियों की जो क्रियाएं हम देखा करते हैं ये क्रियाएं उनकी विचार शक्ति से नहीं होती हैं ये उनके सारे अपने कर्माशय के अनुरूप परमात्मा उनकी संपन्न कर रहा है और उनकी क्रियाओं का उनको कोई फल भी मिलने वाला नहीं है कोई नया कर्माशय उनका बनने वाला नहीं है वहां पर नया कर्माशय हमारा इसी योनि में आकर के बनता है तो इसलिए अन्य प्राणियों की स्वतंत्रता मनुष्य जैसी स्वतंत्रता नहीं है यहां पर हम करने न करने उल्टा करने सब में समर्थ हैं लेकिन वहां ऐसा नहीं हो पाता है स्वतंत्रता तो उसकी आपको उनकी क्रियाओं को देख करके लग रही है लेकिन उनकी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण परमात्मा का है और हमारी क्रियाओं पर नियंत्रण परमात्मा का है लेकिन हमारे विचारों के अनुरूप जी फिर सारी योनिया भिन्न भिन्न भिन बनाने की आवश्यकता ही क्या थी एक मनुष्य योनि, एक दूसरी योनि, बस दो ही पर्याप्त थे लेकिन भिन्न भिन्न योनिया उनकी क्रियाएं उनके स्वभाव उनका भोजन सब भिन्न भिन्न क्योंकि सृष्टि हमारी पूरी विविधता से भरी हुई है और जीवात्मा के कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं उनकी गिनती हम लोग नहीं कर पाएंगे तो इसलिए उनके फल भी सब अलग अलग प्रकार के इसलिए शरीर भी हमारे अलग अलग प्रकार के हाँ जी अभी जो प्रसंग चल रहा है जी जीवात्मा की कर्म करने में स्वतंत्रता तो जी इस विषय को थोड़ा अलग रख करके कल का एक नया दूसरा बिंदु था जीवा जान के विषय में जी उस विषय में मैंने कुछ ऐसा सोचा जी तो जब थोड़ा सा अधिक समय लगा ना मिले तो किसी भी विषय के समझने में किसी बिंदु पर आकर के जब हम स्पष्टता से नहीं समझ पाते हैं तो वहां उलझन पैदा होती है और उस उलझन के कारण उस विषय में अनेक बिंदुओं पर प्रश्न और दोष खड़े होते हैं मुझे ऐसा ही कुछ लगा जब जीवात्मा के ज्ञान स्वरूप को समझने में स्पष्टता की कमी के कारण चित्त की अस्तित्व को और हमारे ज्ञान को ईश्वर में मानने का जो ये, दो, ये जो आप स्वयं कह रहे थे कि ये मेरा केवल अभी तक मैं इतना समझ पाया विचार नहीं है तो उस दोष के लिए मैं कुछ ऐसा विचार किया था मैंने जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो चेतन का अर्थात आत्मा का गुण है दूसरे शब्दों में आप ही के शब्दों में ज्ञान ज्ञानी में रहता है तो वहां आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है उसको मैं समझता हूं ठीक से स्पष्टता से नहीं समझने के कारण ये दोष उत्पन्न हुआ जब ये कहा जाता है कि आत्मा जानवान है ज्ञान गुण से युक्त है तो उसका अभिप्राय इतना ही है कि आत्मा में ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य मात्र रहता है केवल अनुभव करने का सामर्थ्य रहता है ना कि ज्ञान के जो जो विषय हैं ज्येय हैं वो सारे विषय आकर के उसके अंदर स्टोर होते हैं ऐसा नहीं है। पर ज्ञान शब्द जब, जब हम प्रयोग करते हैं तो जिसको हम दूसरे आपसे भिन्न पक्ष में चित्त में मानते हैं वहां वो ज्ञान केवल संकेत मात्र है वहां ज्ञान मतलब अनुभव करना नहीं है और संकेतों को जड़ पदार्थ में आश्रित मानने में कोई आपत्ति नहीं है जिसका उदाहरण मैंने कर दिया था कंप्यूटर कंप्यूटर में ज्ञान संकेतों के रूप में जड़ पदार्थ में रहते हैं जब हम उसको देखते हैं कंप्यूटर को कॉल करके जब करके देखते हैं तो हमको ज्ञान होता है वैसा ही चित्त में जान अर्थात संकेत चित्त में आश्रित होकर के रहने में कोई आपत्ति नहीं है और उसको जब जीवात्मा देखेगा तो उस संकेतों के आधार पर जैसा उन्होंने बनाया जान पहले अनुभव किया उस अनुभूति को दोबारा प्राप्त कर लेता है तो ऐसे में चित्त की अस्तित्व में भी कोई आपत्ति नहीं है और दूसरी बात ज्ञान जैसे आपने कहा था ईश्वर में रहता है क्योंकि ईश्वर चेतन है जान को संभाल सकता है जान ईश्वर में रहता है और हमारे पक्ष में भी जान ईश्वर में रहने में हमारा कोई विरोध नहीं है जान ईश्वर में भी रहता है और हमारे चित्त में भी रहता है चित्त में इसलिए रहता है कि जान वहां चित्त में जिस रूप में रहते हैं रहता है वो केवल संकेत मात्र है और संकेतों के जड़ पदार्थ में रहने में कोई आपत्ति नहीं उसका उदाहरण मैंने दिया था कंप्यूटर तो इस विषय में और कोई आपत्ति हो तो विचार कर सकते हैं तो कृपया आप इससे कुछ विचार कर सकते जी जैसे आपने अभी ये कहा कि कंप्यूटर में हम संकेत के रूप में वहां शब्दों को वाक्यों को लिखते हैं ये संकेत जितने भी बन रहे हैं वो चाहे कंप्यूटर ले लें ले आप या कोई पुस्तक ले लें ले, बात एक ही है जितने भी संकेत मिलेंगे आपको ये सब परमाणुओं से बनते हैं कंप्यूटर में लेंगे आप वहां भी क्या होता है उसमें लिक्विड होता है क्या किस तरह से बनेंगे जो भी बनेंगे संकेत बिंदु बनेंगे वो सब प्रकृति ही आएगी यहां पर जहां भी आएगी लेकिन ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसका संकेत परमाणु से नहीं बन सकता ऐसा मैंने समझा है अब तक इन्हें ज्ञान एक अनुभव को बोलते हैं जैसे मैंने केला खाया मुझे मिठास का अनुभव हुआ अब ये जो मुझे मिठास का अनुभव हुआ है मिठास का ज्ञान हुआ है इस मिठास को आप कंप्यूटर में या अन्य किसी माध्यम से संकेत के रूप में बना करके देखें नहीं बन पाएगा क्योंकि ज्ञान कोई साकार वस्तु नहीं है और संकेत जितने भी होते हैं ये साकार होते हैं जहां भी आप संकेत बनाएंगे क्योंकि पुस्तक में भी जो शब्द लिखे हैं बात वही है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन में पढ़ रहे हैं हम पुस्तक में भी वही शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन वो शब्द किसी वाच्य की ओर संकेत कर रहा है और वो वाच्य का संकेत नहीं बन सकता जो ज्ञान हम अनुभव कर रहे हैं उसका संकेत मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि उसका बन सकता हो कोई भी इसीलिए ज्ञान अनुभव करना जिसको आप कह रहे हो तो आत्मा का स्वभाव माना गया है जी जान के संकेत अवश्य बनाया जा सकते हैं उसमें जैसे आप कह रहे हैं परमाणुओं से बिंदु जो बनते हैं वैसे ही बने ये कोई आवश्यक नहीं है किसी भी रूप में जान का संकेत बन सकता है और हम जो पुस्तक में लिखते हैं लिपि भी परमाणुओं से, से बनती है फिर भी हम उस लिपि को देख करके वो पहले वो जिसका संकेत है उस ज्ञान को बिंदुवार हम स्मरण कर लेते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई दे रही नहीं दिखाई तो वो तो भाषा हो गई ना ज्ञान तो फिर भी जीव कोई जीव ही ग्रहण कर रहा है ज्ञान हाँ? हाँ? तो आत्मा ही करता है, पर वो रहता है नहीं स्टोर किस चीज का रहता है जैसे हम वेद पढ़ रहे हैं मंत्र पढ़ रहे हैं तो मंत्र हमारे पुस्तक में स्टोर है सारे तो और कहाँ रखेंगे हम उसको चित्र भी रहेगा जो पुस्तक नहीं देखिये पुस्तक में मंत्र लिखा हुआ है ठीक है हमने याद कर लिया तो एक तो पुस्तक में स्टोर है ही पहले से हमने उसको याद भी कर लिया अब याद करने के बाद वो दूसरा स्टोर कौन सा है चित्त है तो वही चित्त की क्या आवश्यकता आ गई अब यहां पर पुस्तक में है तो स्टोर हमेशा पुस्तक तो ना पुस्तक तो अभी है हजार साल पहले पुस्तक तो ना थी देखिए आप जो संकेत की बात कर रहे हैं क्योंकि चित्र भी तो आप परमाणु से बना ही मानेंगे चित्र जैसे पुस्तक परमाणु से बनी है ऐसे ही चित्त परमाणुओं से बना तो पुस्तक में और चित्र में इसमें चित्र में क्या अंतर आया जैसे पुस्तक में मंत्र लिखा हुआ है वैसा ही लिखा होना आप चित्त में मान रहे हैं नहीं नहीं वैसा लिखा हुआ मैं। आज संकेत कैसे मानेंगे फिर संकेत तो किसी और रूप वो कौन सा होगा कोई भी हो सकता है, है, हाँ वो मैंने कहा विचारणीय विषय है ये और जी जी का जो कल की बात थी कि जान में रहता ही नहीं है नहीं चित्त में नहीं रहता नहीं कहा मैंने मैंने चित्त शब्द का अर्थ किया था कि चित्त उसका नाम है जो हमारा पूरा भंडार परमात्मा जिसको संभाले हुए है चित्त शब्द का विरोध नहीं किया था मैंने चित्ती से हाँ जी जिस अर्थ का बोध हो रहा है उस अर्थ का बोध तो जीवन में है पर चित्त जो द्रव्यात्मक है जो अंतकरण के रूप में चित्र है उसके भी शास्त्रों में सर्वत्र प्रमाण मिलता है उसकी निराकार पदार्थ को साकार नहीं संभाल पाएगा ज्ञान निराकार है और प्रकृति से बने पदार्थ सारे साकार है संभाल पाएगा निराकार ज्ञान निराकार है ना तो निराकार ज्ञान को साकार कैसे संभालेगा जब ज्ञान निराकार कहते हैं वहां जान का है अनुभूति अनुभव हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ वही तो निश्चित कर सकते हैं अनुभूति का संकेत कैसे होगा जैसे मैंने कहा ना मुझे मिठास का अनुभव हुआ अनुभूति का संकेत नहीं वो अनुभूति जिस कारण से हुआ उसका संकेत तो निश्चित बना सकते है? नहीं अनुभूति जी ये तो एक तो जो प्रक्रिया बता रहे हैं उसमें कोई शब्द प्रमाण हो तो वो, वो तो मैंने कल कहा था ना कि विचारणीय विषय है ये और तो इस पर खोज चूंकि हम कितने भी हैं जी यदि वो शब्द प्रमाण के विरुद्ध जाते हैं जी इसलिए यदि शब्द प्रमाण है तब तो हम इस जी जैसे आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि शब्द प्रमाण नहीं है जबकि मन में ज्ञान आदि के शब्द प्रमाण है तो ये सारी चर्चा का आधार नहीं करता जी दूसरा आपने जो कहा कि ज्ञान का मतलब अनुभूति उस प्रक्रिया में आपने कहा कि वो ज्ञान आत्मा ग्रहण करता है फिर परमात्मा तो में संग्रहित होता है जी क्योंकि चेतन में ही ज्ञान होता है तो क्या आपको वो सब अनुभूतियां परमात्मा की नहीं मेरा तो ऐसा विचार है कि अनुभूति जो जीव को हो रही है सारी उनको परमात्मा जान रहा है कि जीव ऐसी अनुभूति कर रहा है जी जी जी जी कि कि जान का कि जान का का मतलब आपने आपने अनुभूति को दिया क्या है ताकि परिभाषित हम कर कहा क्योंकि चेतन में ही होता है और जान का जानकारात्मक अनुभूति कर चुके हैं तो आपके सिद्धांत के अनुसार आत्मा को तो जो जो भी प्राकृतिक सुख दुख होता है वो सारा का सारा परमात्मा को भी होना चाहिए क्योंकि जान का जानकाराक अनुभूति है और परमात्मा में जान रहता है ये आपकी प्रतीक्षा है तो क्या आपके ये मानते हैं परमात्मा में सुख दुख अनुभव होता है तो सुख जैसा जीवात्मा को होता है नहीं अनुभूति तो अभी जैसे बात चली थी ना जैसे मिठास का मैंने उदाहरण दिया था उसके आधार पर मैंने कहा था लेकिन अनुभूति प्राकृतिक पदार्थों के रूप में तो हम ले सकते हैं लेकिन जो अन्य ज्ञान होते हैं जिसको हम तत्व ज्ञान कहा करते हैं तो उसको तो अनुभूति के प्राकृतिक पदार्थों की अनुभूति के अनुसार तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारा जो कर्माशय पूरा बन रहा है जो भी हमारे संस्कार बन रहे हैं तो वो सब परमात्मा को ज्ञान है ही उसका लेकिन हर वस्तु को हम अनुभूति के रूप में तो नहीं ले पाएंगे वो तो प्राकृतिक पदार्थों के लिए ही हम कहते हैं अनुभूति ऐसी हो रही है हमें इसका मतलब मतलब हुआ कि ज्ञान का मात्र अनुभूति नहीं हाँ जी तो परमात्मा में जो हैं तो से क्या परमात्मा का ज्ञान ये है कि जीव को ऐसा ज्ञान है बस परमात्मा में क्या परमात्मा को यथार्थ ज्ञान हो रहा है कि जीव को ऐसा ज्ञान है मेरा तो ऐसा मानना है जी जैसे आत्मा को ज्ञान होता है यानी अनुभूति होती है आपने जी और वो ज्ञान परमात्मा में रहता है ये भी आपकी प्रतिक्रिया तो है जी और वो ज्ञान परमात्मा में अनुभूति नहीं है ये भी आपने कहा जी तो वो परमात्मा में जो जान है वो अनुभूति से भिन्न संकेत रूप नहीं है तो और क्या है नहीं संकेत परमात्मा में तो कह रहे हैं आप जी परमात्मा में जी परमात्मा में जो जान पहुँचा वो अनुभूति से भिन्न क्या है जीवात्मा का ज्ञान क्या है बस ये पहुंचा उसके लिए वो क्या है? वो ज्ञान ही कहा जाएगा ज्ञान को अगर अगर मान लीजिए हम ये कहें कि परमात्मा को ज्ञान नहीं है हमारे ज्ञान का तो फिर वो फल कैसे दे पाएगा उसका हाँ तो उसी के आधार पर हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि प्रत्येक ज्ञान जो जीव को हो रहा है उसका ज्ञान परमात्मा को साथ साथ चल रहा है तो जैसे आप तो तो से कर ही रहे हैं कि परमात्मा को वो रूप की अनुभूति नहीं होती जो आत्मा को होती जी उसका ज्ञान ज्ञान दो आत्मा जो होता है एक अनुभूति के रूप में और अनुभूति से संकेत माप ये जो संकेत माप है चित्त में रहने की बात है, जी चित्त में रहना शास्त्र से सम्मान है जैसे परमात्मा में, में रहता है ज्ञान नहीं रह सकता इसके विषय में वो शब्द प्रमाण हो निराकार ज्ञान की बात हो रही थी निराकार जैसे ज्ञान है तो साकार वस्तु में कैसे रह पाएगा जैसे हम कहें कि केले में मिठास है लेकिन मिठास केले में है केले को तो नहीं पता नहीं देखिये जो आप मिथास की बात करें वो अनुभूति की बात जी क्योंकि अनुभूति वाला विषय भी नहीं है परमात्मा में जो ज्ञान रहता है वो अनुभूति से भिन्न है उसको आप अनुभूति नहीं कह रहे जी तो वो जो भिन्न है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो भिन्न ज्ञान है वो निराकार नहीं रह सकता है साधन में नहीं, नहीं रह सकता इसमें क्या प्रभाव है क्योंकि स्वयं ज्ञान निराकार है जो गंद है हाँ जी जो निराकार तो वो भी साकार में रहती है साकार में रहती है लेकिन साकार को तो नहीं पता उसका नहीं पता अनुभूति साकार साकार पदार्थ का ज्ञान जो जीव को हुआ उसका नाम गंध है अचल जी जी आपने एक प्रतिक्रिया की निराकार वस्तु निराकार सागर में नहीं रह सकता जी जैसे ज्ञान निराकार है वो सागर में नहीं रह सकता तो मैंने गंध का पूछा कि गंध क्या है आपने कहा निराकार और गंध प्रकृति। नहीं गंध निराकार है इसलिए कहा मैंने कि ज्ञान है वो नहीं ज्ञान नहीं मैंने ज्ञान नहीं पूछा है मैंने गंध पूछा है हाँ गंध ज्ञान का नाम है और निराकार है ज्ञान बहुत अलग है कि ज्ञान और गंध समान नहीं। गंध का गंध जो गुण है जो शास्त्र में गंध है, जी साकार निराकार शास्त्र में तो गंध को साकार कहीं नहीं कहा गया है निराकार कहा गया है? नहीं, नहीं ज्ञान है जीव को अनुभव हो रहा है ज्ञान को मत जी कहा निराकार और साकार में रहती है। है। निराकार है है और साकार रहती शास्त्र से प्रतिज्ञा कि चीज जी हम्म नहीं जैसे आपने कहा कि गंध साकार में रहती है ये कौन बता रहा है किसको पता लग रहा है तो स्पष्ट है कि हमको पता लग रहा है जीव को पता लग रहा है कि साकार में गंध है तो साकार पदार्थ का हमको गंध के द्वारा ये ज्ञान हुआ कि यह पृथ्वी है अगर हमें गंध का ज्ञान ईश्वर न कराता तो हम उसको पृथ्वी नहीं कह पाएंगे इस दृष्टि से मैंने कहा है जी क्योंकि गंध को कर बने यानी उसको हम जान रहे हैं गंध को जान रहे हैं गंध अलग चीज है और जान अलग चीज है ये तो आप फिक्र करते हैं मेरे दौर में नहीं जान रहे हैं तो क्या जान रहे हैं ये प्रश्न जानते हैं जैसे मैं वृक्ष को देख रहा हूँ जी वो वृक्ष और वृक्ष का रूप और वृक्ष का ज्ञान वृक्ष और वृक्ष का ज्ञान दो अलग अलग चीजें होती है जय और जान ज्ञान अलग होते हैं हाँ जय और जान अलग और जे तो अलग है ज्ञान और जय जी अलग जी तो गंध यहाँ पर जे है और जान अलग जी है। नहीं मेरा कहना ऐसा है कि जे पृथ्वी है और गंध जान है नहीं नहीं मैं मैं के लिए बात कर रहा जी तो, तो गंध तो जे तो गंध के रूप में हम पृथ्वी को जान रहे हैं गंध ज्ञान के द्वारा हम ये पृथ्वी है ऐसा समझ रहे हैं नहीं और किसी पदार्थ को ले लें उसमें क्या है आती है जी तो हाँ तो वो बहुत सारे भेद हो जाएंगे जी गंध अलग चीज है और गंध वाली वस्तु अलग चीज है तो गंध आदि जो गुण है गुण सारे निराकार हैं जी जितने भी गुण हैं जैसे की संख्या है और हाँ सब निराकार, निराकार है।, है ये सब इसको कोई आप आकार को कह नहीं सकते क्योंकि तो साकार जो है वो तो जड़ वस्तुओं का या कोई मैं वस्तुओं का द्रव्य का है जी और ये गुण है गुण में गुण रहता ही नहीं तो निराकार वस्तु साकार में तो सकती और फिर भी ये सब सारी जो जो है आपने बात रखी थी आत्मा नहीं शब्द प्रमाण अगर होगा मिलेगा तो फिर मैं विचारणीय विषय है ऐसा तो नहीं बोलूंगा तो मैंने कल ही कहा था आपसे कि ये विचारणीय विषय है मेरे लिए अभी और वही मैंने आपके सामने रखा था तो हा तो वही है उसमें कि हम जब इन शब्दों के अर्थों पर विचार करते हैं कि चित्त जो है वो क्या अर्थ इसका निकल रहा है तो उहा से और तर्क से वहां वो संगत नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है ऐसा कि हम उसका ठीक तरह से संगति न लगा पा रहे हों और आगे चलकर के प्रमाण भी मिल जाए या ऐसा अर्थ बने फिर कि चित्त वास्तव में परमात्मा ही है हमारे लिए तो ये भी संभावना हो सकती है इसलिए मैंने ये सारा विषय आपके सामने रखा था आधार।, आधार वही है कि जो ऊहा और तर्क से हम जो विचार करते हैं किसी बात पर तो शब्द के अर्थ को लेकर के चलते हैं और स्वयं भी अंदर क्या भाव उसके बन रहे हैं क्या उठ रहा है हमारी बुद्धि कहां तक पहुंच रही है कि जड़ पदार्थ ज्ञान जीवात्मा के ज्ञान को कैसे पकड़ेगा तो ये बात समझ में अभी नहीं आ पा रही है जैसे शब्द आपने कहा कि परमात्मा परमात्मा ही करवाता है। है। है है इन यंत्रों, यंत्र की सहायता से चल कोई नहीं ये जो आपका ने, ने इनको ऐसा बनाया है।, है।, ऐस है।, है।, है।, बना है कि ये सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं और ये सन्निधि मात्र उपकार से ये हमारा उपकार करता है हमें नहीं पता की हम कैसे करते हैं लेकिन परमात्मा ने इनको ऐसा बना करके रख रखा है की हमारी इच्छा के अनुरूप ये कार्य करते हैं आपका कदन ये है की परमात्मा ही इन सबको साक्षात चलाना होता है क्रिया, क्रिया के रूप में क्रिया के रूप जी कार्य सबको आपत्ति हो है कि परमात्मा का तो एक दोष में आ जाए परमात्मा ने साधन बनाकर के दे दिए ऐसे कि हम इच्छा और प्रयत्न करते हुए कार्य कर रहे साधन बना के जी मैं यहाँ तक बात ठीक है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें पूरा नहीं करता और आत्मा दूसरे परमाणु को किसका नहीं करता आप कह रहे हैं वहां तक बात ठीक है लेकिन परमात्मा ने इनको ऐसा बना दिया है कि आत्मा इच्छा करता है और ये कार्य करने देते हैं इसमें ऐसा मानने में परमात्मा के कर्तृत्व का दोष भी नहीं है। जैसा कि जो प्रश्न होता है जैसे एक देशी व्यक्ति एक देशी व्यक्ति रेल को चला सकता है ऐसे आत्मा भी एक देश की दूसरी चीजों को चला सकता है आप इसमें जो ये लागे चाहेंगे कि नहीं, नहीं वहां भी परमात्मा ही संघ ये प्रतिज्ञा होती है आपका पक्ष है जो जैसा कोई उठाने पाता है कि एक देशी चला चला सकता दूसरे को। को एक व्यक्ति है। हम बैठे दे हैं और है। आपने डंडे से जिसको धक्का दिया वो डंडा जिन अणुओं से बनाया है ईश्वर ने उन अणुओं को कौन पकड़े हुए है वो डंडे के अणु आपस में जुड़े जो है अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं आपस में पास पास में हैं और डंडे की आकृति बन चुकी है तो वहां भी उनको ईश्वर धारण किए हुए हैं डंडे के अंगों को भले ही परमात्मा ने हमें साधन बना के दे दिए लेकिन साधन बनाने के बाद भी साधन जड़ ही रहेंगे चेतन तो हो नहीं सकते और अगर जड़ रहेंगे तो जड़ पदार्थ में बिना चेतन के क्रिया मेरी समझ में नहीं आ रही है कैसे हो पाएगी जब तक चेतन उसमें क्रिया न करे तब तक जल पदार्थ स्वयं अपने में जीवात्मा का उपकार करने के लिए कैसे क्रिया कर पाएगा बना दिया तो आपने कहा लेकिन बनाने के बाद उसमें है विद्यमान है नहीं पर, के हाँ है? जोड़ना अलग करना जोड़ना अलग करना ये सब ईश्वर का कार्य है।, है नहीं के धर्म के भी अलग के, दोनों के मानने होंगे आपको अलग भी होने के धर्म है उसके जुड़ने के भी धर्म है लेकिन कौन सा धर्म कब ईश्वर को कार्य में लेना है ये उसका कार्य रहा वो जब चाहेगा तब जोड़ेगा जब चाहेगा तो अलग करेगा न तो ये अपने आप जुड़ पाएंगे जुड़ने का धर्म होने पर भी न ये अपने आप जुड़ पाएंगे और वियोजन का धर्म होने पर भी इनका आपस में स्वयं वियोजन भी नहीं होगा जी।, जी जीव जो कर्म कर रहा है। जी उनका करने वाला परमात्मा है। स्थान परिवर्तन वाली क्रिया को कहा था मैंने स्थान परिवर्तन वाला, जैसे हम चल रहे हैं। जी तो उसका प्रमाण तो मंत्र यह है तद ए जाति तनई जाति तद ए जाति है हाँ ये है कि आत्मा यानी शरीर से जो चलता है उसको भी चलाता है वो चलाता है ये तो सार्थक हो रहा है नहीं तो ये भी, ये भी वहां कहा लिखा है कि शरीर के अतिरिक्त तो और पदार्थों को चलाता है तो सभी के लिए चलाता है लेकिन वो सबको चलाता है जी तो जब पीछे मंत्र आ चुका है ईशावास सम इधम कण कणकण में व्यापक है तो स्पष्ट है प्रकरण के अनुसार सभी को चलता है व्यापकता तो व्यापकता व्यापक होने पर ही तो चला पाएगा ये, ये चला नहीं ये ये अलग बात है है व्यापक है तो कोई रहा है नहीं। लेकिन वो चला जड़ पदार्थ में स्वयं क्रिया नहीं होती ये तो सिद्धांत होगा मनुष्य नहीं तो मनुष्य का शरीर तो नहीं है चेतन जीवात्मा चेतन है जी हाँ तो मैं थोड़ा बोलू अभी तो घड़ी में भी जो कमानी बनाई गई है उस कमानी को जो खींच दिया गया है उस कमानी के अणुओं को भी परमात्मा धारण किए हुए है और जिस प्रयास से खींच दिया गया है तो खींचे हुए अवस्था में ही उसको उसने धारण किया है अब धीरे धीरे उसकी ढील भी होती चली जाएगी और जो जो ढील होगी घड़ी चलती रहेगी तो वहां पर भी ईश्वर ही क्रिया कर रहा है को रहे हैं कि नहीं इसलिए किसी भी जड़ पदार्थ में अगर क्रिया होगी तो क्रिया ईश्वर ही कर सकता है जीव तो मे, मेरी समझ में नहीं आता कि जीवात्मा क्रिया कर पाएगा तो प्रमाण तो, तो मैंने मंत्र कहा कि तभी इतना ही शब्द पर्याप्त है इसके लिए कि पूरे संसार में क्योंकि वहां किसी का नाम नहीं लिया गया है किसी एक वस्तु का स्वयं निष्क्रिय होते हुए भी और सद आधार पृथ्वी में यहां भी ये मंत्र आ रहा है कि प्रत्येक पदार्थ को वो धारण किए हुए है तो धारण करने वाला ही क्रिया उसमें कर पाएगा और बिना उसके क्रिया किए क्रिया हो नहीं पाएगी तो परमात्मा की व्यवस्था का ही तो नाम है ये धारण करके उसमें क्रिया करना व्यवस्था का अर्थ तो और कुछ तो हम ले नहीं पाएंगे आप जो ये कर रहे अच्छा जी ये भी है कि ये जो शरीर में किया है वो भी की लेकिन आप, आप एक तो है कि परमात्मा तो जी नहीं तो आप ये तो बताएं कि परमात्मा ने जो व्यवस्था की है ये व्यवस्था से हम क्या अर्थ लेंगे उसने व्यवस्था का तात्पर्य है उसने अणुओं का संयोजन करके शरीर को बनाया है और उसके अनुसार जो है वो क्रिया कर रहा है उसमें यही तो व्यवस्था है जी। जी। यंत्रों में जब मनुष्य कर सकता है तो और को तो यंत्रों को चलाता है और अपने आप चलते रहते, रहते तो परमात्मा इतना शक्तिशाली होते हुए हर चीज को हर को उसी समय चलाता रहे ये कोई आवश्यक नहीं है वायु के हर को हर समय चलाएगा ये आवश्यक नहीं है उसने सूर्य का काम ऐसा बना दिया की उससे हवाए चलती है व्यवस्था उसने की है इसी तरह है ये सारा शरीर <coughs> ऐसा बना दिया मात्र ऐसी उपकार करता है ऐसी व्यवस्था करती है जो तो भी इच्छा करता है करता है करता उससे लोग ये क्रियाएं है, करते हैं लेकिन परमात्मा ही उसको चोरी करने के लिए हाथ उठाता है ये जो आपका कथन है इस तरह उसके लिए नहीं हो। हाँ तो ये पहले ये सिद्ध हो जाए कि जड़ पदार्थ बिना चेतन के भी क्रिया कर सकता है तो ये सारी बातें संभव हो सकती है जड़ पदार्थ बिना चेतन के जो रस की गई है स्वयं उसको परमात्मा ने गति दे रखी उसका स्वाभाविक आपने कहा ना कि परमात्मा ने गति दे रखी है परमात्मा चेतन ही तो है जी तो, तो, तो वही मैंने कहा कि रजुगुण क्रियाशील है लेकिन उसको क्रियाशील कौन बना रहा है अगर स्वयं क्रियाशील बनेगा तो उसका धर्म हो गया वो और धर्म कभी भी नष्ट होता नहीं तो तो प्रलय काल में भी क्रिया होती रहेगी जो उसमें तो के है। तो हाँ तो वो धर्म है ना उसका है। तो प्रलय काल में भी होता रहेगा हम्म, प्रति संसार बनता रहेगा वहां भी ऐसे ही तो तो तो हा तो हाँ तो परमात्मा विस्तार करना चाहेगा फिर परमात्मा को लाए हम साथ में तो था था था था था था था। जी लेकिन अब ये जो सत्व तमस जो शब्द है ना इन पर भी थोड़े मेरे अपने अलग विचार हैं तो उस दृष्टि से तो मैं अभी उस विषय को नहीं ले रहा हूं जीवात्मा भी गति गति नहीं होती, भी नहीं होती। तो, भी इसको नहीं कर सकता। तो ये मैंने नहीं कहा ऐसा इनमें गति का धर्म होने पर भी उस पर तो नियंत्रण ईश्वर का सदा रहता है वो हाँ नहीं तो संसार बना ही नहीं सकता हाँ तो प्रकृति में क्रिया होती है जो शब्द वोले में होती है तो होती है शब्द पर नियंत्रण ईश्वर का है चेतन के नियंत्रण से प्रकृति में क्रिया होती है बिना चेतन के अपने आप क्रिया नहीं है। नहीं, ये तो संभव नहीं हो पाएगा तो जील जी जी। क्रिया हाँ क्रियाशील जो कहा गया है जैसे हम जीवात्माओं को कहते हैं ज्ञानशील है ये ज्ञान स्वरूप है लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को ये स्वयं नहीं उभार पाता ऐसे ही जड़ पदार्थों में भी क्रियाशील होते हुए भी क्रिया पर नियंत्रण ईश्वर का रहेगा लेकिन उनको क्रियाशील नहीं, <laughs> <laughs> <taking> नहीं जो परमात्मा इनको तो व्यवस्थित करता है अलग अलग जगह स्तंभ तीनों में होनी चाहिए लेकिन को जो उनको भी क्रियाशीलता है मैं सत्वर स्तंभ का अर्थ संक्षेप में थोड़ा बोल दूं ऐसे लिया करता हूं कि सत्व सत शब्द से बनेगा जो सत्व सत का अर्थ है विद्यमान हम जब इन पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं तो अपने ज्ञान को हम क्या कहते हैं सात्विक ज्ञान और इसी संसार के पदार्थों की ओर हम जब आकर्षित होने लगते हैं तो वह हमारा जो ज्ञान इन पदार्थों के विषय में उत्पन्न हुआ वो यथार्थ नहीं था उसमें हम इनकी ओर आकर्षित होने लगे तो हमारा ज्ञान कैसा कहलाएगा राजसिक ज्ञान बहुत ज्यादा हम इनमें जब लिप्त हो जाते हैं तो हम कहेंगे अपने ज्ञान को तामसिक ज्ञान तो ज्ञान के जो जीवात्मा के बने ये विशेषण सात्विक राजसिक तामसिक ये विशेषण बने कब जब ये प्रकृति के पदार्थ हमारे सामने आए तो हमने क्या कह दिया प्रकृति से सत्व उत्पन्न हुआ यानी प्रकृति सत्व गुण वाली है प्रकृति वजोगुण वाली है प्रकृति तमोगुण वाली है लेकिन यही प्रकृति के कण जब अलग अलग ईश्वर कर देता है प्रलय अवस्था में अब वहां पर जीव का न सात्विक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है न राजसिक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है न तामसिक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो क्या कहा कपिल ने कि साम्य अवस्था प्रकृति है लेकिन सृष्टि काल में साम्य अवस्था नहीं है क्योंकि जैसे कोई पदार्थ सामने हमारे विद्यमान है एक बच्चा भी उसको देख रहा है एक समझदार मनुष्य भी उसको देख रहा है बच्चा उसकी ओर आकर्षित हो रहा है क्योंकि उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाया है अभी वो और जो बुद्धिमान मनुष्य है उसकी वास्तविकता को जान गया है वो उसकी ओर नहीं हो रहा है आकर्षित जबकि सामने विद्यमान वस्तु अपने स्वरूप में एक जैसी ही है वो बच्चे के लिए भी वैसी है बड़े के लिए भी वैसी है लेकिन एक उसकी ओर खींच रहा है एक नहीं खींच रहा है तो यही सारे संसार के पदार्थ हैं, जब तत्व ज्ञानी व्यक्ति के सामने होते हैं तो वो न इनकी ओर आकर्षित हो रहा है न इनमें फंस रहा है इनके यथार्थ स्वरूप को जान रहा है तो हमने कह दिया इस जीवात्मा का ज्ञान सात्विक हो गया है तो इस तरह से मेरे विचार है ये हो सकता है आपको कुछ विचित्र लग रहे हो कोई बात नहीं है मैं केवल एक विचारणीय विषय के रूप में रखा है मैंने इनको और आपके लिए भी थोड़ा विषय मिल गया है सोचते रहिएगा आगे और शास्त्र पढ़ेंगे आप तो धीरे धीरे हो सकता है कभी ये बातें फिर दिमाग में आए क्योंकि मैं तो ये पक्का मानता हूं कि प्रकृति में हम एक अणु को ही ले रहे हैं एक परमाणु को ले रहे हैं बिना चेतन की क्रिया किए स्थान परिवर्तन जब तक चेतन नहीं करेगा उसमें तब तक नहीं हो पाएगा आपने ये जो कहा ना कि बिना चेतन के पत्थर गिर जाता है तो ये जो हम गिरने की बात बोल रहे हैं ना तो सामान्य रूप में तो हम कहते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी तो में गुरुत्वाकर्षण है कहीं कम है कहीं अधिक है चंद्रमा पर जाएंगे वहां बहुत कम मिलेगा तो ये कम होना अधिक होना बृहस्पति में और शनि में जाएंगे बड़ा भयंकर गुरुत्वाकर्षण ये सब क्या है ये ये भी सब उसी का है कि कहा उसको कितना खींचना है कहाँ उसको ढील देनी है पूर्ण नियंत्रण उसका पूरे संसार पर चल रहा है कहां भूकंप आना है कहां बाढ़ आनी है कहा क्या होना है प्रत्येक घटना पर जहां भी क्रियाएं आएंगी साथ में तो क्रिया का करने वाला मात्र एक ईश्वर चलिए हा समय बहुत हो गया आज तो नहीं अगर आपको अनुचित लग रहा हो तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं मैं तो एक विचारणीय विषय के रूप में रखा है सारा है ना न जी ठीक <laughs> है जी चलिए शांति